थांदोजग्योपनषदभाष्या अयसा सप्तश विज्ञान ही जाने योग्यथ सत्यम वह बिजानन सत्यम वह सत्यम वदती विज्ञानम इति विजिज्ञासी त्यमें भगवो इति जिस समय पुरुष सत्य को विशेष रूप से जानता है तभी वह सत्य बोलता है बिना जाने सत्य नहीं बोलता अभी तो विशेष रूप से जानने वाला ही सत्य का कथन करता है अतः विज्ञान की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए नारद भगवान मैं विज्ञान को विशेष रूप से जानना चाहता हूँ यदा वही सत्यम परमार्थ तो विजानाती इदम परमार्थत सत्य तथो नृतम विकार जातःकदति वदति जिस समय पुरुष सत्य को परमात जानता है अर्थात यह परमात सत्य है ऐसा जानता है उस समय वह वाणी पर अवलंबित मिथ्या विकार जात को त्याग कर संपूर्ण विकार में स्थित एक सत्य ही सत्य है ऐसा समझकर फिर जो कुछ बोलता है उसी को बोलता है ननु विकारोपी सत्यमेव नाम रूपे अयम ताभ्याण प्राणा वी सत्यम तेजाम सत्यम इतिरात शंका किन्तु विकार भी तो सत्य ही है क्योंकि नाम और रूप सत्य है उनसे यह प्राण आच्छादित है वागादि प्राण ही सत्य है यह मुख्य प्राण उनका भी सत्य है इस अन्य अन्यश्रुति से भी यही सिद्ध होता है सत्य उत सक श्रुत्यंतरे विकारस्य से न तो परेक्ष किंत इंद्रिय विषयवापेक्षा सत्य तकेेती सत्यमितुकंत तद्वार च परमा सत्योपलब्धि विवक्षि विवक्षि प्राणा वही सत्यम तेजामेव सत्यमिति चोकतम समाधान ठीक है सत्यंतर में विकार का सत्यत्व अवश्य बतलाया गया है परंतु वह परमार्थ की अपेक्षा से नहीं बतलाया गया तो फिर क्या बात है इंद्रियों के विषय होने और न होने की अपेक्षा से सत्य और त्यत है इस प्रकार वहां सत्य का उल्लेख किया गया है तथा तो उसके द्वारा वहाँ परमार्थ सत्य की उपलब्धि ही विलक्षित है इसी से वहाँ यह कहा गया है कि वागा प्राण ही सत्य है यह प्राण उनका भी सत्य है इहां तदिष्टाव तो प्राणविया परमार्थ सत्य विज्ञा व्युत्थप्य नद सत्यम परमा तो भूम्यम तज्ञापय्या विशेष विशेषतो विवक्षिथ ना विजान सत्यम वजती युजाननती सौदी शब्दना परम सदूप मनम वजती न तो तेप्यतिरेकेण पर्थत सन्न्य रूपा तदपेक्षाया न सी नीजान सत्यम वजती विजान सत्यम वजती यहाँ भी वह इष्ट ही है परंतु यहाँ विशेष रूप से सनत कुमार जी को यही अर्थ बतलाना विष्ट है कि नारद जी को प्राण विषयक परमार्थ सत्य विज्ञान के अभिमान से निवृत्त कर जो भूमा संज्ञक सत्य परमार्थ सत्य है उसे विशेष रूप से समझाऊंगा उसे विशेष रूप से जाने बिना कोई सत्य नहीं बोलता जो कोई उसे बिना जाने बोलता है वह अग्नि आदि शब्द से अग्नि आदि को ही परमार्थ सद्रूप समझ बोलता है किंतु तो परमार्थतः वे रूपत्रय, रक्त शुक्ल और कृष्ण रूप से अतिरिक्त है, है नहीं तथा वे रूप भी की अपेक्षा तो है ही नहीं अतः परमार्थ को बिना जाने कोई सत्य नहीं बोल सकता सत्य का विशेष ज्ञान होने पर ही पुरुष सत्य बोल सकता है न चाह तत्सत्य विज्ञानम अभिजिज्ञास अप्रथित ज्ञात इह विज्ञानिजिज्ञासीवे विज्ञान भगवो विजिज्ञास एवं सत्यादीना चोत्रोरा क्यों तरान, पूर्वपूर्वहेतु व्याख्येय किन्तु वह सत्य विज्ञान बिना जिज्ञासा किए बिना उसकी प्रार्थना किए नहीं जाना जाता इसी से कहते हैं कि विज्ञान की विज्ञान शब्द अष्टम खंड के प्रथम मंत्र में भी आया है परंतु वहां इसका तात्पर्य केवल शास्त्र ज्ञान है और यहाँ विशेष ज्ञान अर्थात वास्तविक ज्ञान है विज्ञान के ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए नारद यदि ऐसी बात है तो भगवान मैं विज्ञान को विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ इसी प्रकार सत्य से लेकर आगे बाईसवें खंड के करोती परंतु उत्तरोत्तर पदार्थों के पूर्व पूर्व पदार्थ कारण हैं ऐसी व्याख्या करनी चाहिए यदि छांदोग्योपनिषदि सप्तम अध्याय सप्तश खंडभाष्यम संपूर्ण